ुते जगन्तीबहते भूगोल मुद्बिभ्रते दई दल्यू छलयते क्षत्रक्ष कुवते पऊ स्त्यम जयते हलि कलयते का ऋण्यम छन्म्छयते दशाकृति कृते कृष्ण तोभ्य नमः देवम कंस सुतव मर्दनम देवती परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु नम कमल nama kamalama eline nama kamalpa daay namaste कमल <coughs> यो ब्रह्म विदधा पूर्व जो बैद प्रईणति तस्वेवत्मु प्रकाशम छुरवई शरण प्रपद्य सदघन चिदघन आनंद घन नंद नंदना नंद नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा Bajur ni सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन हूं मेरा कौन है इन दो प्रश्नों को समक्ष रखकर अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि मैं दो ही हो सकता है या तो दिव्य या तो माइक क्यों इसलिए कि तीसरा कोई तत्व विश्व में न शास्त्रो वेदों में वर्णित है और न प्रत्यक्ष है जड़ चेतन चर आचार स्थावर जंगम अर्थात एक भगवान संबंधी एक माया संबंधी तो हम या तो माया संबंधी तत्व होंगे या तो भगवान संबंधी तत्व होंगे तो लॉजिक से बहुत विचार किया गया और बताया गया कि हम भौतिक नहीं हैं क्योंकि जब हम संसार में देखते हैं कोई मर गया तो यही अनुभव में आता है कि कोई भीतर चेतन तत्व था वो निकल गया तो जो जड़ तत्व है भौतिक वो रह गया तो ये शरीर भौतिक है और जो निकल गया वो आध्यात्मिक है ये सिद्ध हो गया तो आध्यात्मिक माने क्या होता है इस पर गंभीरता से विचार किया गया तो वेदों शास्त्रों ने बताया एक कोई ब्रह्म है हम उसकी शक्ति हैं और चेतन शक्ति है ब्रह्म की बहुत शक्तियां हैं एक जड़ शक्ति भी है माया तो हम भगवान की शक्ति तो है लेकिन चेतन के साथ साथ माया बद्ध भी हैं। भगवान की शक्तियां मायातीत भी होती है तो मायाबद्ध जितने भी जीव हैं इनको माया ने अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया आवरणात्मिका माया ने और विक्षेपात्मिका माया ने संसार में अटैचमेंट करा करके उसको मेरा मनवा लिया यानी मैं शरीर हूं और मेरा संसार है यानी मेरा लक्ष्य मैं जो कुछ चाहता हूं वो संसार में मिल जाएगा बस भागने लगे हम लोग और क्योंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता इसलिए प्रत्येक क्षण हमने इसी संसार में अपना आनंद ढूंढा खोजा समस्त इंद्रियों से मन से बुद्धि से प्रत्येक प्रतिक्षण खोजा किंतु आनंद से दूर होते जा रहे हैं आनंद के स्थान पर दुख बढ़ता जा रहा है सुखाय कर्मा करोति लोको को न तई सुख हम क्या हुआ बिंदे तो भू या ताता एव दुखम और दुख मिलता जा रहा है देखो जब आप लोग इस संसार में शरीर धारण करके आए यानी पैदा हुए कोई चिंता नहीं थी हाँ, एक थी क्या आनंद चाहिए तो संसार में आते ही आप रोए क्यों रोए आपको बोलना तो आता नहीं था तो आपने रो कर संसार को बताया अरे ये पैदा होने में जो मुझे कष्ट हुआ ये मैं नहीं चाहता मैं तो आनंद चाहता ये प्रैक्टिकल नारा है आजकल जो नारे लगाए जाते हैं झूठे मूठे वो नहीं है रोकर हम संसार को बता रहे हैं हमको आनंद दो ये क्या हुआ पैदा होते ही दुख अरे मानव देह मिला है बहुत बड़ी बात है देवता लोग चाहते हैं और उसके लिए वेदों ने इतने जोरदार शब्दों में लिखा है इहचे सत्यम सत्यमस्ति महती बिनष्टी अरे मनुष्यों तुम मैं और मेरे को समझ लो नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी कौन सी हानि हो जाएगी जी ये केनो पनिषद दो पांच फिर कठो ने कहा मैं बताऊं क्या हानि हो जाएगी आप बताइए बताइये दशको धुम प्राक शरीर तथा लोकेशु शरीर कल्पते मनुष्यो तुमको जो मैंने देह दिया है अगर इससे तुमने मैं कौन मेरा कौन को नहीं जाना तो सर्गेश हजारों कल्प ऐसे ही शरीर धारण कर करके चौरासी लाख में दुख भोगोगे। मानव शरीर नहीं मिलेगा बार बार ये कल्प कितना बड़ा होता है चार लाख तीस हजार वर्ष का कलयुग इसका दूना द्वापर कल का तिगुना त्रेता कलयुग का चौगुना सतयुग ये सब मिलकर तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष और ये इकहत्तर बार ये चारों युग आवें जावें वो उसको एक मनवंतर कहते हैं वो कितना बड़ा होता है तीस करोड़ सरसठ लाख बीस हजार वर्ष का एक मनवंतर प्रहलाद ने एक मनवंतर राज्य किया था और चौदाह मनवंतर बीत जाएं। यानी चार अरब उन्तीस करोड़ 40 लाख अस्सी हजार वर्ष बीत जाए तो एक सर्ग होता है उसे कल्प कहते हैं वो ब्रह्मा का एक दिन है उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र सौ वर्ष हम लोगों के साल के हिसाब से तीन हजार एक सौ दस खरब चालीस अरब वर्ष का ब्रह्मा का जीवन होता है तो ये मानव देह जो हमको आराम से मिल गया है और भोलेपन में हम समझते हैं ठीक है ठीक है इस जन्म नहीं किया अगले जन्म में कर लेंगे अरे पर अगले जन्म में तुम गधे बन गए तो कैसे कर लोगे केवल मानव देह में ही भी न करने का अधिकार है नमानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञानंत लभ्य थे स्वर्ग बड़े अच्छे अच्छे शरीर हैं, बड़ी यहाँ ज्ञान शक्ति है बड़ी बड़ी पावर है अग्नि वगैरह के पास लेकिन वे साधना नहीं कर सकते केवल भोग भोग है अर्थात हम अगर गवर्नमेंट से किसी सेठ से कर्ज ले लेते हैं एक लाख का एक करोड़ का तो फिर हम व्यापार करके दो करोड़ चार करोड़ दस करोड़ अरबों और बड़े बड़े खरबपति हो जाते हैं उनसे पूछो प्रारंभ कैसे किया था कर्जा लेकर तो ऐसे ही इस मानव देह से हम देवताओं के भी बहुत आगे जा सकते हैं सदा को आवागमन ही समाप्त कर सकते हैं दिव्य ज्ञान दिव्य आनंद पा सकते हैं साधना के द्वारा तो ये मानव देह बहुत ही दुर्लभ वस्तु है सुरैरअपी बांचितम देवता लोग पहले तो बड़ी साधना किया भोले आदमी ने और स्वर्ग गया जब वहां का हाल देखा कि ये तो हमारे उसी मृत्यु लोग की तरह है यहाँ भी कामनाए पीछा नहीं छोड़ रही हैं यहाँ भी लोभ है यहां भी एक से आगे क्लासेस हैं यहाँ भी ईर्ष्याष है यहाँ और विषय वासनाएं बलवती हैं। एक बार ब्रह्मा के पास देवता मनुष्य राक्षस तीनों बच्चे गए और कहा पिताजी हम लोगों को कुछ उपदेश दीजिए तो उन्होंने उपदेश दिया तीनों की ओर देखा और कहा दा, दा, दा और चले गए हो गया लेक्चर हाँ। सब परेशान ये क्या किया पिताजी ने खाली दा दा दा कह दिया अपने अपने गुरुओं के पास गए सब कोई बृहस्पति के पास गया कोई शुक्राचार्य के पास सब अपने अपने आचार्यों के पास पूछने गए तो उन्होंने अर्थ बताया देवताओं से कहा तुमसे कहा है दाम्यत और मनुष्यों से कहा है दत्त और राक्षसों से कहा है दयाध्वम बृहदारण्य को पंच मंत्र है पांच दो एक दो तीन क्या मतलब देवता लोगों से कहा तुम लोग बड़े विषयी हो रहे हो बड़े बड़े ऐशो आराम के सामान हैं स्वर्ग में ना अरे इंद्रियों पर दमन करो ये चार दिन का है खिलौना छिन जाएगा और मनुष्यों से कहा है तुम लोग पैसे में बहुत आसक्त हो अगर गुरुजी ने भी तुम्हारे कल्याण के लिए कहा ये परमार्थ में लगाओ भगवान के निमित्त लगाओ तन मन धन तो ये गुरुजी भी बस पैसे की बात करते हैं अरे पैसे को छोड़ के कोई बात करो हम लोग तो पैसे के लिए ही दीवाने हैं सारे पाप पैसे के लिए करते हैं 99% नाइन हम लोगों के पाप पैसे के लिए होते हैं झूठ बोलो बात बनाओ 420 करो एक दूसरे को ठगो देश छोड़ के भागो इंग्लैंड अमेरिका कनाडा जाओ पैसा पैसा ए, ये पैसा जान तू इसका एक पर्याय बाकी शब्द है अर्थ अर्थ मान पैसा धन तो अर्थ में नए समास हो गया तो उसका एक शब्द बन गया अनर्थ क्या मतलब मतलब अर्थ से अनर्थ होता है अर्थो अर्थोनर्थस कारणम धन अगर थोड़ा भी अधिक मिला तो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता इसीलिए कुंती ने बर मांगा था भगवान से विपद असंतु न शाश्वत महाराज हमको संसार का अभाव दो संसार न दो क्यों जन्म स्वर्ज श्रुत श्रीरे धमान मदान्यभिता तुम वही ताम किंचन गोचरम तुम निर्बल के बल हो साधनहीन के साध्य हो अकिंचन के सर्वस्व हो किंचन भी मेरे पास हुआ छोटी हाँ। छोटी चीज हा आप कितने पढ़े हैं हाई स्कूल आप कितने पढ़े हैं दर्जा चार तक हाँ। हम तो हाई स्कूल है इसीलिए में बड़ा बिमोर है बगल वाले से पूछा आप कितना पढ़े हैं उनने कहा हम डिलीट है है डिजिट पिचक गए और अधिक हो गया अगर तो क्षुद्र नदी भारी चल उतराई जस थोरे धन खल बोराई थोरे धन अरे ये थोरे तो है आज जो बिल गेट्स के पास है जो आज मुकेश अंबानी के पास है ये थोरे ही तो है एक शहर को भी नहीं खरीद सकते हुए क्या है और इसके जाने में कोई देर भी नहीं लगती ऐसी चीज नहीं है हमेशा रहेगी जी जो है सो है कम से कम अरे नहीं नहीं नहीं हा, हा, अभी साल डेढ़ साल के अंदर वन थर्ड हो गए बड़े बड़े खराब पति आपको बताए जिस देश को बड़ा गर्व था अमेरिका धनी देश है हाँ रूस पिछड़ी हो गए पिछड़ी हो गए उसके आगे पहले ही आविष्कार में बराबर हो सब भीख मांगते हैं अमेरिका के आगे पिछले साल 25 बैंक फेल हो गए और इस साल एक बैंक फेल हो गए हमारे देश में तो एक बैंक भी फेल नहीं हुआ गरीब देश कहलाता है इंडिया यह लक्ष्मी किसी की नहीं है ऐसी भागती है आ, क्या हुआ अरे शेयर डाउन हो गया मर गए और सबसे बड़ी बात ये कि जितनी देर ये रहेगी लक्ष्मी संपत्ति तो नहीं को अस जनमा जग मही प्रभुता पाई जाही मदनाही इसलिए कुंती बर मांगती है एक आठ पच्चीस एक आठ छब्बीस अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशो नाशोप आयास चिंता ओ त्रास भय इधन जो है इसके कमाने में परिश्रम खाना पीना स्त्री पति बाप बेटा सब बाढ़ में जाए पैसा पैसा अरे भाव गिर गया रात रात भर जाग रहा आ गया पैसा अब क्या करें इसका अब क्या करें कहा लगा कि की चौगना हो जाए और उसकी रक्षा करें डाका पड़ जाएगा अरे जितना बड़ा आदमी है उसको मारने को लोग तके रहते हैं उसके आगे पीछे डिफेंस में लोग बैठे रहते हैं और आजकल तो वो बुरा हाल है कि पोस्ट वालों का भी यही हाल है एक एम से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक भाई भाई खर्च करने में अरे बेटा है मांग रहा है अरे तो बेटा है मांग रहा है ऐसे देते जाए हम तो फिर हमारा खत्म हो जाएगा ना बेटा अभी तुम छोटे हो साइकिल से काम चलाओ पैसा नहीं खर्च करना चाहता वो बढ़ता जाए घटे ना ग्यारह तेईस सत्रह वाल्मीक जी ने कहा सर्वे सर्वेक्षता निचया सुनो दुनिया वालों जितने संग्रह किए पैसे वाले हो इसका अंत एक दिन होगा कान खोलकर सुन लो पतना समुच्रया सब उत्थान का पतन होगा हमेशा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहोगे अरे शरीर ही नहीं रहेगा हमेशा संसार की कौन कहे संजोगा विप्रयोगांता हर संयोग का वियोग होगा होगा होना पड़ेगा जुड़वा पैदा हुए हो आ, थोड़ा थोड़ा अंतर हुआ था आ, जब मरोगे तो फिर अंतर होगा आजी हम एक साथ धहर खाएंगे तो भी एक साथ मरोगे नहीं अंतर होगा और मरने के बाद फिर क्या होगा पता है तुम अपने कर्म के अनुसार उधर जाओ नरक में अब तुम जाओ स्वर्ग में अब तो हो गया वियोग मजबूरी है क्या करें? और मरणांत जीवितम जब पैदा हुआ है तो मरेगा कोई नहीं बचेगा ऋषि मुनि जोगी ज्ञानी कोई हो जात से ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्य च दो सत्ताईस गीता तो हमने गलती से अपने को देह माना और इस संसार में आनंद मिल जाएगा ये निश्चय करके धन के पीछे भागे और हुआ क्या बिंदे तब यत एवं दुखम सुख मिलने की कौन कहे और दुख मिला लेकिन हिम्मत नहीं हारे हा देखो संसार में लोग कहते हैं कि एक बार बिल्ली ने गरम गरम दूध में मुंह डाल दिया तो उसका मुंह जल गया बिचारी का तो उसके बाद उसने जहां जहां मट्ठा भी देखा तो पहले फूंक के उसने समझा हा गरम नहीं है फिर पिया और हम लोग कितने बेहया है अनंत जन्म बीत गए रिहर्सल में अब की सुख नहीं मिलेगा अब की मिलेगा अब की मिलेगा जरा बीए हो जाए एमए हो जाए अरे हो तो गए जी नौकरी नहीं मिल रही है नौकरी मिल गई हाँ अब सुख मिलेगा अरे क्या हुआ हमसे आगे हुआ है रोड डांटता है हमको हमारा बास एक बीबी आ जाए तो सुख मिल जाएगा बीबी आ गई हा अरे बीबी आ गई ऐसी भयानक बीबी है चंडी <laughs> मर गए यही कहते कहते लेकिन लेकिन ये डिसीजन लेके नहीं मरे कि आपकी बार हम आएंगे तो ये मेरा है ये नहीं मानेंगे तो वो मेरा है ये मानेंगे ये डिसीजन नहीं सबसे बड़ा आश्चर्य है ये <laughs> एक बार युधिष्ठिर से एक यक्ष ने प्रश्न किए थे साठ उसमें पहला प्रश्न था कि किश्चर्यम दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है तो उन्होंने कहा यही आश्चर्य है कि रोज लोग मर रहे हैं कोई पैदा होते ही कोई दस साल का हो के कोई बीस साल के हो के और लेकिन जो बचे हैं वो नहीं सोचते कि हम अगले क्षण ये इसकी लाश को ले जा रहे हैं कहीं रास्ते में हम भी न सीताराम हो जाएं अपने लिए नहीं सोचता ये सबसे बड़ा आश्चर्य और कृपालू कहता है नहीं जी इससे बड़ा आश्चर्य हम बताएं कि जब से पैदा हुआ ये मानव देह वाला दिन में पचास बार ये माँ मा, बाप बेटा स्त्री पति के चप्पल खाते हुए भी और उतने ही बार ये निश्चय करते हुए भी सब स्वार्थी हैं हम बात नहीं करेंगे बीबी से बाप से माँ से और फिर वही जाता है ये सबसे बड़ा आश्चर्य है अबाउट टर्न नहीं होता लिफ्ट भी नहीं होता जैसे कुत्ते को किसी ने डंडा मार दिया रोता हुआ बेचारा कुछ दूर गया और मारने वाले को घूर रहा है कि हम कमजोर हैं, हमको मार दिया तुमने ठीक है और जरा से रोटी दिखाया हो पूछ लाता हुआ फिर आ गया फिर मार दिया फिर मार दिया इसने आप कभी नहीं जाएंगे इसके पास हाँ, लेकिन फिर रोटी दिखाया भूख तो लगी है चलो भाई आपकी शायद न मारेगा वो मारता जा रहा है और हम बार बार जा रहे हैं सिर झुका रहे हैं उसी माँ को उसी बाप को उसी बीबी को उसी पति को उसी बेटे को उसी पड़ोसी को वेद कहता है कि ये जो कामनाएं हैं ना ये कामनाएं ऐसी हैं कि जब पूरी होती हैं तो दुगुना बलवान होके आगे बढ़ती हैं। हबिशा कृष्ण बर्तने वूय एवाभिवर्धते जैसे जलती हुए आग में घी डालो तो पहले तो दबेगा एक सेकंड को फिर चौगुना उड़ेगा लो ऐसे नारद परिब्राज को उपनिषद तीन सैतीस भागवत में भी है ये लेकिन हम भागते जा रहे हैं बार बार धोखा खा रहे हैं बार बार चप्पल खा रहे हैं फिर भी हमारी बीबी खराब है उसकी अच्छी होगी हमारी माँ खराब है उसकी माँ अच्छी होगी अरे सब एक से हैं, क्या करें स्वार्थी है सब क्यों उनको आनंद चाहिए <laughs> तुमको आनंद चाहिए हा उसको भी तू चाहिए तो वो आप तुमसे आनंद चाहता है तुम उससे चाहते हो तुम उसको ठगना चाहते हो वो तुमको ठगना चाहता है बुरा क्यों हो? हमसे इसने चार सो बीस की तुम नहीं करते हो ४२० सो बीस करता तुम तो, तो फिर क्यों बुरा मानते हो सब को अपनी अपनी चीज चाहिए अरे तो फिर वो सभी वही काम कर रहे हैं इसमें दूसरे के करने को क्यों सोचते हो अगर तुम दूसरे से आशा करते हो कि ये झूठ क्यों बोला तो तुम भी झूठ ना बोलो तब तो आशा करो दूसरे से हम तो बोलेंगे और कोई हमसे ना बोले <laughs> ये क्या बात हुई जी तो हम अपने स्वरूप को भूल गए आवरणात्मिका माया के द्वारा और संसार में हमारे मन का अटैचमेंट हो गया विक्षेपात्मिका माया के द्वारा और इसलिए हम अपने वास्तविक मेरे को भुला दिया वेद शास्त्र कहते हैं कि तुम भगवान की शक्ति हो उनके अहंस हो उनसे तुम्हारा भेदा भेद का संबंध है तुम तटस्थ शक्ति हो और मैं का अनेक आचार्यों ने अनेक लक्षण बताए हैं सबसे बढ़िया प्रहलाद ने बताया है आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एका क्षेत्र आश्रया अभिक्रिया स्वदीघेतुर्पको संज्ञानवृता सात सात उन्नीस भागवत बारह गुण बताए और तो लंबी व्याख्या है संक्षेप में समझ लीजिए ये जीव अणु है और हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है और ये दृष्टा है स्प्रष्टा है ज्ञाता है श्रोता है मनता है बोधा है करता है भोगता है ऐसा ये जीव है और मायाधीन है और भगवान का अंश भी कहा जाता है और ये नित्य दास है नित्य दास नित्यदास अपने को पाने के लिए व्याकुल है यानी आनंद पाने को व्याकुल है लेकिन अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को न जानने के कारण अपने मेरे को न जानने के कारण अपने लक्ष्य से दूर चला जा रहा है अनंत कर्मों में पापों में बंधता जा रहा है तो वेदों शास्त्रों ने बताया इसका इलाज है कि तुम जिसके हो उसको जानो मानो तुम श्री कृष्ण के अंश हो वही तुम्हारे हैं लेकिन वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं उनको तुम इस माइक मटीरियल से माइक मैटर से नहीं ग्रहण कर सकते दिव्य मैटर कहीं से लाओ अरे कहा से लाएंगे तो फिर उन्हीं से मांगो भगवान से मांगो देखो अगर किसी को किसी से कोई सामान चाहिए तो उसके कितने उपाय हैं एक उपाय तो ये है उसको पकड़ के बांध के डाका डाल के छीन लो हाँ। दूसरा उपाय है चुरा लो उसको पता ना चले वो पिक्चर देखने गया है गाड़ी की चाबी में अपनी चाबी लगा के गाड़ी भगा ले जाओ ह एक और रास्ता है अगर ये दोनों न सफल हो तो क्यों इसलिए कि भगवान के बराबर ही कोई नहीं है न तत्सम्यधिकृश्य छ आठ श्वेता चरोपनिष्ठ तो नमस्ताभ्यधिकारैंतालीस गीता स्वयं तो साम्यातिशयाषधीशा तीन दोस्वत निरस्तसातिशयन राधसा भागवत दो चार चौदह जब उसके बराबर ही नहीं है तो डाका कैसे डालोगे और चोरी भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऐसा एको देव सर्वभूत सुगुड़ सर्व्यापी सर्वभूतान्तरात्मा छे ग्यारह श्वेता चतुरोपनिषद गोपाल तापनीयोपनिषद ने भी ये मंत्र है अठारह अर्थात वो तो सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्ब ऐसा है। वो सर्वसुर हाँ चोरी नहीं कर सकते तुम चोरी करने के जब प्लानिंग करोगे ना वो नोट हो गया देखो इंग्लैंड में वो लगा होता है कैमरा रोड के ऊपर अगर तेज गाड़ी चलाया उसमें टेप हो जाएगा पकड़ जाओगे ओ य तो बिल्कुल उसी में आप बैठे हैं सोचा कि टेप हो गया तो चोरी कैसे करोगे द्वी दो यन मंत्र ये थे तद राजा बेद ऋग्वेद में कहा गया है कि दो व्यक्ति जो प्राइवेट बात करते हैं ये हम तुमसे कह रहे हैं किसी से कहना नहीं तो वो वहां नोट हो गया <laughs> अरे जब सोचना नोट होता है तो दो की बात की कौन कहे तो चोरी भी नहीं हो सकती तब तो एक रास्ता बचा भीख मांग लो भीख मांग लो तो भीख मांगने से कोई दे देगा संसार में तो नहीं दे देता कोई और देता भी है तो छोटी मोटी चीज दे देता है आ, हमारे यहां संसार में बड़े बड़े लोग कार में चलते रहते हैं ना और कोई भिखारी आया किसी का हाथ टूटा गया है भाई किसी का पैर गायब है और पहले तो कह दिया आगे जाओ और अगर कुछ दया आ गई कि वाकई इसका तो बहुत बुरा हाल है तो हाथ डाला कौन सिक्का सबसे छोटा है इसमें पांच पैसा ए, ले यो फेंकता है अहंकार देखो अरे वो पांच पैसा भी जरा प्यार से दे दो बेचारे को उसको खुशी हो जाए ए नहीं जी हम बड़े आदमी हैं हम ऐसे नहीं देते ए ले। अब वो भी देख लिया चारों तरफ लोग देख रहे हैं ना कि मैंने दिया ये हाल है हम लोगों को तुम्हारे गुरु ने तुम लोगों से जो इतनी सेवा करा ली परमार्थ बनवा दिया तुम्हारा अगर वो न मिले होते तो तुम सब ऐसे ही होते एक रुपया न खर्च करते कार में बैठ के पहले तू उधर देखते ही न जिधर वो मांग रहा और अगर देखते तो सबसे छोटा सिक्का फेंकते उसके ऊपर इतना हम लोग गए हुए हैं और अपने बेटे का मामला है तो दुकान पर बेटे ने अगर कहा है ये सामान लूंगा अरे बेटा ये तो बड़ा महंगा है मैं तो ये ही लूंगा अच्छा चलो <laughs> तुम तो मांगने में भी कोई हर एक कोई दे नहीं देता और देता है तो थोड़ा सा सामान देता है और तुम तो क्या मानने जा रहे हो अनंत जीवन अनंत ज्ञान अनंत आनंद सत अनलिमिटेड सचित आनंद श्री कृष्ण का एक रूप है सच्चिदानंद अनादिर आदिर गोविंद सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण का शरीर भी सच्चिदानंद है और श्री कृष्ण भी सच्चिदानंद हैं इस पॉइंट पर ध्यान दो शरीर दस प्रकार के होते हैं। कुछ माइक होते हैं कुछ सूक्ष्म होते हैं और नौवा शरीर महापुरुषों का होता है वो दिव्य होता है लेकिन भगवान के शरीर ही नहीं होता वो स्वयं शरीर बन जाते हैं लगा लगा बड़ी बड़ी खोपड़ी का अहंकार तो रखते हो सब लोग <laughs> खुद ही शरीर बन गए देह दे जैव नेश्वरे विद्यते क्वचित पद्म पुराण देह देही का भेद वहां नहीं है सच्चिदानंद विग्रह उनका शरीर है सच्चिदानंद है चारमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी वो तुम नहीं देख सकते जब तक दिव्य दृष्टि न मिले वो श्री कृष्ण यहां आके खड़े हो जाए तो तुमको प्राकृत दिखाई पड़ेंगे हमारी तरह तो है जरा थोड़े अच्छे हैं सुंदरता जरा और और अगर और आपके अंदर पाप है तेजा वाप आई मलिनम तो और खराब लगेंगे ये तो हमसे बदतर है एक ही रूप में सब अपनी अपनी भावना के अनुसार लाभ लेंगे ये चिन्मय दिव्य शरीर का कमाल है और वास्तविक लाभ दिव्य दृष्टि वाले महापुरुष लोग वो देखते हैं और लोग नहीं देख सकते तो वो भगवान का शरीर भगवान ही है प्रमाण कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की